जिज्ञासा कहीं एकांत में रहने का अवसर प्राप्त हो तो साधक को अपनी दिनचर्या कैसी बनानी चाहिए समाधान एकांत में रहने वाले साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है प्रायः साधक एकांत में भजन करने के लिए जाते हैं परंतु कई बार स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो जाता है एकांत में रहने से साधक के अंदर छिपे हुए विकार बाहर आने लगते हैं उनसे बहुत सावधान रहना पड़ता है इसलिए साधक को 24 घंटे अपनी साधना में व्यस्त रहना चाहिए जिससे निठल्ले मन को मनोराज्य करने का मौका ही ना मिले कितने बजे उठना है कितने बजे भजन के लिए बैठना है कितने घंटे भजन करना है इत्यादि सब निर्धारित करके प्रतिदिन की दिनचर्या बनाकर रखनी चाहिए और उसके अनुसार ही अपना सारा कार्य करना चाहिए ऐसे गांव के पास रहना चाहिए जहां मधुकरी भिक्षा सुविधा से मिल जाए यदि साधक को भगवान पर पूरा भरोसा है तो उसको भोजन कहां भी मिल सकता है भोजन के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए आजकल देखा जाता है कि जड़ी बूटियां खाकर काम नहीं चलता दो चार दिन चल सकता है पर उसके बाद पेट में वायु इत्यादि की परेशानियाँ होने लगती है कोई सोच लेता है कि हम चने खा रह लेंगे परन्तु उससे भी बहुत दिनों तक काम नहीं चल सकता है साधक के लिए भिक्षा करना ही उचित मालूम पड़ता है एक निर्धारित समय पर गांव में जाकर भिक्षा ले आए भजन में बैठने के समय भिक्षा की चिंता नहीं होनी चाहिए साधना काल में जो भी नियम बनाए अपने शरीर की क्षमता देखकर ही बनाए एक महात्मा को हमने देखा नियम ऐसा बना लिया कि दिन में बीस घंटे भजन करेंगे पहले दिन तो ठीक चला दूसरे दिन से निद्रा सताने लगी इसलिए इस विषय में सब विचार कर लेना चाहिए ऐसा भी सुना है कि एकांत में वासना अधिक सताती है इससे बचने के लिए साधक को दृढ़ व्रती होना आवश्यक है यदि शरीर से कभी अपराध हो जाए तो 24 घंटे का उपवास रखें वाणी से अपराध हो जाए तो मौन रह कर करें और मन से अपराध हो जाए तो प्राणायाम करके प्रायश्चित चित करें यदि कहीं एकांत में रहना ही पड़े तो साधक को दिखावे और लोगों के साथ संपर्क से बचना चाहिए इस प्रकार की सावधानियां एकांतवासी साधक के लिए विशेष तौर से आवश्यक है जिज्ञासा आचार्य कोटि का संत बनाना बनना चाहिए या अवधत कोटि का समाधान न अवधूत बनने का प्रयास करना चाहिए और न ही आचार्य बनने का अवधूत या आचार्य बनना यह तो बाद की बात है जैसा संस्कार होगा वैसा ही हो जाएगा साधक को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए यदि कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो ढोंग हो जाएगा अंदर की स्थिति अवधूत बनने की नहीं है और बाहर से अवधूत बनने का स्वांग कर रहे हैं तो ढोंग कहा जाएगा कपड़े के विषय में रहने के विषय में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए जैसा मिल जाता है वही ठीक है ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और शास्त्र के अनुसार विचार करना चाहिए जिज्ञासा साधक को क्या सुनना चाहिए समाधान साधक को अपने काम की बात ही सुननी चाहिए जो साधना के लिए सहायक हो उन्हीं बातों को सुनना चाहिए इसके अतिरिक्त बातों से साधक को क्या लेना देना है किसी ने गाली दे दी या स्तुति कर दी उससे साधक को मतलब नहीं रहना चाहिए जिज्ञासु साधु को भ्रमण करने से क्या लाभ होता है समाधान भ्रमण करने से साधु को कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होते भ्रमण करने से ईश्वर के प्रति निर्भरता बढ़ती है क्योंकि उसने अनुभव किया है कि मैं अपरिचित जगहों में भी भ्रमण करता रहूँगा फिर भी ईश्वर ने कभी मुझे भूखा नहीं रखा दूसरी बात यह है कि वह यदि किसी स्थान में रहेगा तो कभी भी आगंतुक साधु की उपेक्षा नहीं करेगा क्योंकि उसने अनुभव किया है कि आगंतुक साधु की समस्या क्या होती है इसलिए वह किसी साधु के आते ही पहले पूछेगा कि भोजन किया या नहीं तीसरी बात उसे स्थान के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी वह जब चाहे कमंडलू उठाकर वहाँ से चल पड़ेगा उसमें गर्मी सर्दी सहने की क्षमता आ जाती है क्योंकि उसने सहन किया है पहले साधुओं में एक परंपरा थी गुरु किसी को शिष्य बनाते तो उसे एक अचला वस्त्र और लंगूठी दे देते थे फिर कहते थे जाओ भ्रमण करके आओ गुरु मंत्र का जप करना और किसी परिचित जगह में नहीं जाना यदि परिचित जगह में ही जाना है तो पूर्व परिचित को क्यों छोड़ा पत्र व्यवहार भी नहीं करना रास्ते में जहाँ तीर्थ हो वहाँ स्नान एवं दर्शन करना तीन रात्रि से अधिक एक स्थान पर ठहरना नहीं इस प्रकार जब शिष्य भ्रमण करके आता था तो उसमें वह योग्यता आ जाती थी जो शास्त्र पढ़ने वालों में भी नहीं होती तब गुरु जी उसको उस स्थान का महंत बना देते थे और स्वयं वह स्थान छोड़कर चले जाते थे कहने का मतलब यह है कि भ्रमण करने से साधु के अंदर एक ऐसी परिपक्वता आती है जो एक स्थान पर रहने से नहीं आ सकती